गीता तत्व तो चिंतन लोक संग्रह हेतु कर्म ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म का अंतर कर्मण्य यथा विद्वांसो भारत तथा चिकीर्ष लोक संग्रहम् हे अर्जुन कर्म में आसक्त हो अज्ञानी जन जिस तीव्रता से कर्म करते हैं ज्ञानी को अनासक्त रहकर लोक संग्रह अर्थात लोगों का हित करने की इच्छा से उसे तीव्रता के साथ कर्म करना चाहिए ज्ञानी का कर्म भी उसी प्रकार तीव्र हो जैसे अज्ञानी का होता है दोनों के कर्मों में भेद यह है कि अज्ञानी आसक्त होकर कर्म करता है जबकि ज्ञानी अनासक्त होकर अज्ञानी के कर्म के पीछे उसकी वासना पूर्ति की प्रेरणा होती है जबकि ज्ञानी के कर्म के पीछे लोक कल्याण की भावना रहती है योग वाशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को ऐसा ही उपदेश दिया है बहि कृत्रिम संरभ्यंत संरभवर्जित कर्ता बहिर कर्ता के बिहर राघव हे राघव इस प्रकार कर्म करो कि बाहर से तो लोग ऐसा समझे कि इनका कर्म में बड़ा आवेश है किंतु भीतर मन में बिल्कुल आवेश न हो इस प्रकार बाह्य लोगों की दृष्टि में तो तुमकर्ता समझे जाओ पर भीतर मन बुद्धि से अकरता ही बने रहो इस प्रकार लोक में रहते हुए विहार करो अर्थात सब प्रकार के कर्माचरण करो अज्ञानी व्यक्ति अपनी चिंता से प्रेरित हो कर्म करता है जबकि ज्ञानी सबके चिंता करता है अपनी चिंता में आसक्ति है लेप है इसीलिए कर्म अज्ञानी से चिपक जाता है ऐसा कर्म उद्वेग उत्पन्न करता है पर जहाँ पर अपनी चिंता नहीं है वहाँ पर लेप भी नहीं दूसरों के हित का चिंतन मन में आसक्ति उत्पन्न नहीं करता पर ध्यान रहे जिन दूसरों के हित का चिंतन किया जाता है उनसे किसी प्रकार का ममत्व हो अन्यथा वह भी स्वार्थ चिंतन के ही दायरे में आ जाएगा तात्पर्य यह है कि जहाँ स्वार्थ चिंतन का सर्वथा त्याग होकर केवल परार्थ चिंतन और परार्थ कर्म है वहाँ कर्म बंधन कारक नहीं रह जाता और ऐसा कर्म लोगों के लिए आदर्श स्वरूप होता है इसलिए ज्ञानी से तीव्र कर्म करने की अपेक्षा की गई है कर्म छोड़ने का रास्ता अनुकरण करने में बड़ा सरल है और कर्म करने का रास्ता कठिन इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मिस हम सबको बारंबार यह उपदेश देते हैं कि यदि तुम ज्ञान की उच्चावस्था को प्राप्त कर भी लो तो भी लोक कल्याण के लिए तुम अनंवरत कर्म करते रहो विवेचन का सार यह है कि यदि हम ज्ञान की चरम अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं तो हमें कर्म करते हुए ही उस अवस्था तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए और यदि हम उस स्थिति को प्राप्त हो गए हैं तो हमें लोक हित के लिए सतत कर्म में लगे रहना चाहिए छप्पन स्वामी विवेकानंद का इस संदर्भ में उदाहरण स्वामी विवेकानंद के लिए अपनी मुक्ति की चेष्टा भी स्वार्थपरता थी उनकी दृष्टि में दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयत्न करने वाला मनुष्य उस व्यक्ति से पहले मुक्ति प्राप्त कर लेगा जो स्वयं की मुक्ति की चिंता से अपने ही छोटे से घेरे में सिमट जाता है और दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचता वे कहा करते थे स्वयं के संबंध में पहले सोचना ही सबसे बड़ा पाप है जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं पहले खा लूँ मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊँ मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊं वह निश्चय ही स्वार्थी है निस्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है मुझे अपनी चिंता नहीं है मुझे स्वर्ग जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं है यदि मेरे नरक में जाने से किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ यह निस्वार्थता ही धर्म की परीक्षा है जिसमें जितनी अधिक निस्वार्थता है वह उतना ही आध्यात्मिक है यही ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर है